शोभा की खान सुशील और विनम्र सीताजी सदापति के अनुकूल रहती हैं वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता यानी महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं यद्यपि घर में बहुत से यानी अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं सीता जी वही करती हैं क्योंकि वे सेवा की विधियों को जानने वाली हैं घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है कहते हैं हे उमा, जगत जननी रमा यानी यानी सीता जी, ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित, सर्व गुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं वे ही लक्ष्मी जी यानी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती है सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें भी कुछ सेवा करने को कहें श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी कठिनता से प्राप्ति होने योग्य भोग भोगते हैं वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है ये दोनों ही विजयी यानी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हों दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएँ का वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं यद्यपि वे सब जानते हैं वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते जहा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशलराज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं उनमें मणि रत्नों से अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शे हैं नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। <coughs> मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो पृथ्वी यानी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांचों यानी रत्नों की गच बनाई यानी ढाली गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं उज्ज्वल महल के ऊपर आकाश को चूम रहे हैं महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा यानी तिरस्कार करते हैं महलों में बहुत सी मड़ियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं मुंगों की बनी हुई दहलियाँ चमक रही हैं मणियों यानी रत्नों के खंभे हैं मरकत मड़ियों यानी पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरीदे हुए हीरों से जड़े हुए सोनों के किवाड़ हैं घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं <coughs> सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएँ यत्न करके लगा रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएँ सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर यानी वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं बाजार जो सुंदर हैं उनका वर्णन करते नहीं बनता वहाँ वस्तुएं बिना मूल्य के मिलती हैं जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले शराफ यानी रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है मनोहर घाट बंधे हुए हैं किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट के ठट जल पिया करते हैं पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी बगीचे हैं नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान पारायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती नगर के बाहर भी परम सुंदरता है श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं अनुपम बावलियाँ तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं अनेक पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। आदि आठों और समस्त सुख अयोध्या में गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह का नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराश यानी बर्फ के ढेर को भजो नित्य एकरस अजन्मा और अविनाशी श्री राघुरा श्री रघुनाथ जी को भजो मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु श्री राम जी को भजो इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सब पर सदा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं काक काकभूषुंडी जी कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्यापी रात्रि नष्ट हो गई पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए भात भात के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते मत्सर यानी डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर यानी कला भी किसी और नहीं चल पाती धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेक चकवे शोक हो गए यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि को प्राप्त होते हैं यानी नष्ट हो, हो जाते हैं एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए दे। वहां सब प्रकार के वृक्ष फूले हुए थे और नए पत्तों से युक्त थे सु अवसर जानकर सनकाद्य मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु तो हैं बहुत समय के मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं दिशाएं ही उनके विस्त वस्त्र हैं उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। हैं, कहते है, हे भवानी, सनकादि मुनि गए थे, थे, वहीं से चले आ रहे जहा ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी रहते थे श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत यानि कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की सबको बड़ा सुख हुआ मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए वे मन को रोक ना सके वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं उनकी प्रेम विफल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे हे मुनीश्वर सुनिए आज मैं धन्य हूं आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है जिससे बिना परिश्रम के जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है संत का संग मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा ही कहते हैं प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे हे भगवान आपकी जय हो आप अंतरहित विकार रहित पाप रहित अनेक यानी सब रूपों में प्रकट एक यानी अद्वितीय और करुणामय हैं हे निर्गुण आपकी जय हो हे गुण के समुद्र आपकी जय हो जय हो आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान हैं <coughs> आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं आप तत्व के जानने वाले की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं हे निरंजन यानी माया रहित आपके अनेक यानी अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है अर्थात आप सब नामों के परे हैं आप सर्वरूप हैं सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं अतः आप हमारा परिपालन कीजिए राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए हे रघुनाथ जी आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु कल्प वृक्ष रूप प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए हे रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सूखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं आप सेवा करने में सुलभ हैं आप सब सुखों को देने वाले हैं हे दीन बंधु मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में सम दृष्टि का विस्तार कीजिए आप विषयों की आशा भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्रीराम जी संस्कृति यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं आप रघुकुल के केतु वेद मर्यादा के रक्षक तथा काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूपी बंधनों के भक्षक यानी नाशक हैं आप तरण तारण यानी स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाह वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है अंतरयामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे कहो हनुमान क्या बात है तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले हे दीन दयालु भगवान सुनिए हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं भगवान ने कहा हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो भरत के और मेरे बीच कभी भी कोई अंतर है क्या <coughs> प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा हे नाथ हे शरणागत के दुख को हरने वाले सुनिए हे नाथ ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह कृपा और आनंद के समूह यह केवल आप ही की कृपा का फल है तथापि हे कृपा निधान मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए हे रघुनाथ जी वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है हे प्रभु मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए राम जी ने कहा हे भाई संतों के लक्षण यानी गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं संतों और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है हे भाई सुनो कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है किंतु तो चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर और फिर घन से पीटते हैं संत विषयों में लंपट यानी लिप्त नहीं होते शील और सद्गुणों की खान होते हैं उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं उनका चित्त बड़ा कोमल होता है वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं हे भरत वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। उनकी कोई कामना नहीं होती वे मेरे नाम के पारायण होते हैं शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना जो सम यानी मन के निग्रह दम इंद्रियों के निग्रह नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते जिन्हें निंदा और यानी दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब असंतों यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए उनका संग सदा दुख देने वाला होता है जैसे हर हाई यानी बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है वे पराई संपत्ति यानी सुख देखकर सदा जलते रहते हैं वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि यानी खजाना पा लिया हो वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं उनको झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए करोड़ों का दान कर दिया इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खा कर आए हैं अथवा चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठे ही बोला करते हैं जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है वैसे ही वे भी उस ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराए धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं वे पामर और पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस से, से वे सदा घिरे रहते हैं वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है ना भगवान की कथा ही सुहाती है वे अवगुणों के समुद्र मंद बुद्धि कामी यानी रागयुक्त वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानि लूटने वाले होते हैं वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे हे भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता यानी पाप नहीं है हे तात् समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय यानी निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है इस बात को पंडित लोग जानते हैं मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं मनुष्य मोह व स्वार्थपरायण होकर अनेक पाप करते हैं इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। hey भाई, मैं उनके उनके लिए काल रूप यानी भयंकर हूं, और उनके अच्छे और अच्छे बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूं। ऐसा विचार कर, जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे, जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते हेतात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक यानी गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है गुण यानी विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं इन्हें देखना यही अविवेक है भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं वे बार बार बड़ी विनती करते हैं विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आखिर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों को गान करो सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं यदि यद्यपि वे वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए जब गुरु मुनि ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए सब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले